चिकित्सा वो स्वदेशी है क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली लेकिन बीच में क्या हुआ इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये प्रदेश चली गई फिर वहाँ से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका औषधि सभी आयुर्वेद की है इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा कर है वो यूनान मैंने यूरोप के देशों से निकली है उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से पूरा नहीं है जैसे हम बाष्पित कफ की बात करते हैं उनके यहाँ सोरा सफल इस तरह के हैं तो उनकी थोड़ी अलग है तब आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है जर्मनी से आया नहीं एल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है सभी लगभग आयुर्वेद की जितने भी आतक बनते हैं ना आस द्राक्षा है ये आशक सभी अल्कोहल तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है इसमें हुआ यही है की पहले ये भारत में निकली तीन साढ़े तीन हजार साल पहले थोड़ा इसका काम हुआ प्रचार भी हुआ फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो खत्म होने लगता तो सौ दो साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म का हो गया फिर मध्यकाल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथाय जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना तो उसका प्रभाव ज्यादा है ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का कोई औषध जितने कम से कम आप दोगे असर इतना ही ज्यादा है उस पर स्टीराइड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं आयुर्वेद में कभी कभी होता है होम्योपैथी में स्टीरोयड मिल नहीं सकता तो इसको उन्होंने जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया इसको काम किया फाइन किया फाइन करके जब ये प्रचारित हुई तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में उन्होंने फिर क्या किया औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया जर्मन फ्रेंच और उन भाषाओं से जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमी का ये जर्मन नाम है या आर्मी का ये जर्मन नाम है तो ये जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम है अंग्रेजी नाम उसमें बहुत ही कम है हाँ सब बनती है नहीं। क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है जैसे नीम है नीम में से कई औषधि निकलती है तुलस में से कई औषधि बनती है आग में से कई औषधि बनती है चूने की निवड़ी है उसमें से एक औषधि बनती है चल के जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से मूल न्यूल होता है उसी में से ये सब बनते हैं इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैलकेरिया फॉस तो कैल्केरिया फॉस ये जर्मन नाम है हिंदी नाम इसका चूना है मराठी नाम चूना है और जर्मन नाम इसका कैलकेरिया सॉस है तो हम क्या करेंगे चूने को पानी में भिगेंगे ठीक है अब ऊपर पानी आ जाएगा तो इसमें से एक बूंद पानी लेंगे चूने का पानी एक बूंद और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे 100 बूंद एल्कोहल में एक बूंद पानी डालेंगे तो ये पोटेन की मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी ताकत औषधि एक एक बूंद डाला उसमें से एक बूंद निकाल रहे थे तो कितनी कम होती है औषधि तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है प्रभाव उसका सबसे अधिक है तो ऐसा बारह बार करेंगे तब ट्वेल्व एक्स तैयार होगा और 200 बार करेंगे इसी तरह से एक एक गुण उसमें से एक निकाल के तब 200 तैयार होगा वन हम माने एक हजार बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है सीएम वो तो लाखों लाखों बूंद से एक निकलती है लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब एक डेढ़ साल हो गया या दो साल हो गया एक हमारी बड़ी गाड़ी है आजादी बचाओ आंदोलन की बस है पूरी स्पेशल डिजाइन वो पलट गया था पूरा तो बिल्कुल उल्टा हो गया था बहुत चोट आई थी तो उस समय तो मैंने आर्मिका इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया आर्मिका आर्मिका तो आर्मिका की सबसे हाइएस्ट पोटेंसी सीएम जिसमें दवा सबसे कम होती है और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय मैं दवा लिया उसके तीन घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया और डॉक्टर ने कहा था की आपको तो दो ढाई महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजरी है लिगामेंट इंजरी है अंदर की इंजरी है ये ठीक होने में मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो मुझे बस इतना बता दू की कहाँ इंजरी है तो हमारा दोस्ती है वो डॉक्टर एर्थोपेडिक सर्जन उसने कहा इतनी इतनी है तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया सी एमपोर्टेंसी का एक डोज लिया बस तीन घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था इनको तो बिस्तर पर तो होना चाहिए और मैं व्याख्यान दे रहा था तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं तो में एम्योपैथी वाले कम से कम ढाई महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया क्रैक फिर भी ठीक करता बस इतना ही पट्टी बांध के बराबर कर लेना प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं वो हड्डी को दवा तोड़ देती है तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है ये आयुर्वेद का सिद्धांत है ये जर्मनी वाले ने ले लिया उस पर काम किया फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते नहीं, उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था ये तो अभी हुआ है ये तो पैदाशी अपंग है उनपे तो काम होता है लेकिन युष्मान आवासपासी से जो असंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से इनके लिए औषध नहीं है दुनिया में नहीं मैं हो हाथ में हो पांव में हो कहीं भी हो आप इसकी तीन खुराक दीजिए दो दो थेम जीप पर दस दस मिनट से या पंद्रह पंद्रह मिनट से जब ये मुक्का मार हुआ उसी समय जितनी जल्दी दे उतना अच्छा तो ये औषध जो है अरे तीन खुराक दीजिए दो दो थेम सीधे जीप पर दस दस मिनट से इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका हजारों रुपए बच जाएगा अभी ये बताते हैं इनका एक दोस्त है थोड़ी चोट लग गई मोटरसाइकिल से तीस हजार खर्च हो चुका है अभी तक और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है ऐसा बोल रहा है क्या बोल रहा है और एक महीना रखना पड़ा और ये औषध जो है ना चौबीस तास में ठीक कर देते आपने दिया देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है कितनी भी गहरी चोट हो बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से दो दो थेम उतना ही काफी है ये औषध उसके बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है किसी भी कारण से हो बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है एक थेम चौथाई कप पानी में डाल के उसमें से दो दो चम्मच पानी तीन बार इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज जाती है और सूज को तुरंत ठीक करती है दूसरा जो सेल्स हैं हमारे कोशिकाएं रक्त तो कोशिकाएं हैं ना वैसे ही मांस कोशिकाएं होती हैं। उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है तब तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं नई नई बनती वहां पर जब तक नई नई बनती तब तक सूज नहीं जाती तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती बहुत अच्छी औषध है ये औषध सबके पास होनी चाहिए हर गांव में होनी चाहिए क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का है ना उसमें भी हाँ बिल्कुल अभी दिया ना उस बच्चे को आप ये दवा का नाम लिख लो यही दवा सवा वर्ष हो या पचास वर्षों? हो आप ले लो ये दवा लिख लो कल मंगा लेना कल ही तीन तीन तीन, तीन बार ले लेना परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा दस वर्ष पुराना हो या पचास साल पुराना। प्लास्टर हो गया तो ठीक है आप ये औसत दे ही दो फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का हड्डी में चोट है अंदर की चोट है हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा ठीक कर देगी हाँ हाँ हड्डी टूट गया बाजू में सड़क गया तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो जुड़ जाएगा हूँ वो अपने आप जोड़ देगा आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो हिलना नहीं चाहिए वो उसी को जोड़ देगा कितना भी अंतर हो नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के डॉक्टर भी यही करता है कितना भी बड़ा अंतर है हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है प्लास्टर बांध देता है अरे यार अगर छोटा मोटा है उंगली उंगली का अंगूठे का तो कोई भी कर लेता है हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है लोग गाँव में जोड़ जो, जो है वो क्या एमबीबीएस है गाँव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई एमबीबीएस थोड़ी है अभ्यास से सीखे हैं आप भी सीख सकते हैं चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना वो दुखता ही है हमेशा जब तक अंदर से मुख का जो है ना ठीक नहीं हो इसलिए ये औसत आप हमेशा याद रखिए कभी भी एक्सीडेंट हुआ सिर गिर गए पेड़ से गिर गए छत से गिर गए कोई चोट लग गया पाव मुड़ गया कुछ भी हुआ किसी ने टक्कर मार दिया अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला उसकी सबसे अच्छी औषधि यही एक ही संधिवास में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में और उसका शरीर को छो तो भी उसको दर्द हो इतना तेज दर्द हो तब चलेगा बाकी किसी में नहीं ये जो औषध है ना ये तो एक है इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है उनको तुरंत चूने की न्यूड़ी खानी चाहिए ये औषध तो लिया इसके साथ चूने की न्यूड़ी दही के साथ खाओ नहीं तो पानी में डाल के खाओ आधा पौधा घंटे के बाद छोड़ दो अगले दिन से चूने की निवड़ी शुरू कर दो खाना अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है लेकिन हड्डी टूट गई अगर तो चूने की न्यूड़ी शुरू करो फिर खाना दो चम्मच चूने की न्यूड़ी आधा कप पानी या आधा कप दही वो तो कम से कम महीने डेढ़ महीने हड्डी को जोड़ना है तो हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है ठीक है हाँ खून निकलता है अगर एक्सीडेंट में खून निकल गया है एक्सीडेंट में तो खून बनना चाहिए वापस उतना शरीर में तो ऐसी औषध देना जो तुरंत खून बनाए ना पहला काम तो ये दूसरा अगर वो चोट लगे और कुछ छोटा ऐसे लगी लोहे से लगी कीला लग गया लोहे का लगा फट गया ठीक है तो डॉक्टर वो एटीएस का इंजेक्शन देता है एंटी टिटनेस धन्यवाद आप जिसको कहते हैं उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है उसका नाम है हाई ये कितना भी खराब जंग लगा लोहा लग गया कितना भी खराब तो कितना भी पुराना हो कितना भी खराब हो सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल फिटनेस नहीं होने देता धनुर्वाद नहीं होने देता बहुत अच्छी इस औषध में तो चोट लगी अगर खून नहीं निकला तो रू उन तार निकाल दीजिए खून निकला और उसमें कुछ लोहा लगा है या कुछ लगा है तो हाइपेरिकम दी हाइपेरिकम खून निकलना बंद कर देगा और तुरंत नया खून बनाएगा जितना निकल गया उतना ही बनाएगा है वो दो दो थीम दस दस मिनट से सीधे जीप पर तीन बार हम्म नहीं जितना गया उतना बना रक्तदान में नहीं चोट में जो गया हां रक्तदान में नहीं होता <laughs> रक्तदान में उसके लिए नहीं है ये औषधि ये तो सिर्फ हमारा एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ सिर्फ फट गया या जो भी कुछ हुआ उस समय के लिए रक्त निकल गया तो काम आने वाली औषधि अंदर खून जमा है तो उसकी अलग औषधि है नेट्रम सेल्फ उसका नाम है वो क्या वो खून जमा है निकाल देगी उसको हां मीट सबसे अच्छी औषधि है सब जमा रक्त को निकालता है कहीं भी सिर में हो अंदर ब्रेन में आर एक्स वो डॉक्टर <laughs> का निशान है इसका अर्थ जर्मन में अर्था है ईश्वर में आपको प्रार्थना करता हूं रेस्पॉन्डे सिल्बो प्ले जर्मन भाषा का शब्द है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं फिर औषध लिखता हूं होम्योपैथी में यह कहा जाता है बी ट्रीट ही क्योर हम प्रयास करते हैं ठीक वो करता है तो इसलिए आरएक्स लिखते हैं उसको ईश्वर के लिए लिखते हैं जैसे आप ओम लिखते हैं ना होम ये रामकृष्ण हरि ऐसे ही ये है आर एक्स हाँ सभी में लिखते हैं एलोपैथी में भी लिखते हैं होमियोपैथी में लिखते हैं ईश्वर के, है। के लिए रखा जाता है पूरा आर से रेस्पॉन्दे एक्स से सिल्व प्ले से आर से रेस्पॉन्दे हा जर्मन शब्द है और एक्स से सिल्व वो प्ले स्कोंदे माने मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कृपा करो दवा में लिख रहा हूं डॉक्टर लिखते हैं आप है। आपको उसके चक्कर में क्यों फंसना आप सीधे नाम लिखो हाँ इतना तो जाता जाता दो तीन उतने से निकल जाएगा कहीं भी रक्त जमा है कहीं भी जमा पानी में डाल के दो भोजन में ज्यादा मीट खिलाओ नहीं, अंदर तो तो तो। नहीं फिर नहीं देना।, नहीं देना आपने प्रश्न किया था अंदर रक्त जमा है आपका जो प्रश्न है वैसा ही उत्तर में देने वाला हूं आप ये को हमें मालूम नहीं तो फिर बात मत करो इसकी इसमें क्या है मजाक नहीं है ये बहुत सीरियस चीज है आपको कंफर्म है तो औषधि दो नहीं है तो पहले पता करो अंदाजे में कहीं कुछ मत करो अंदाजे में ये सब एलोपैथी वाले करते आप मत करो वो तीर चलाते अंधेरे में लग गया तो ठीक नहीं तो गया उनको क्या आ जाता है जाएगा तो पेशेंट का पे जाएगा उनको बराबर पैसा भी मिलने वाला फीस भी मिलने वाली वो मरीज जिंदा रहे उनको कोई फर्क नहीं तो ये अंदाजे में ही सब इतने लोग मरते हैं इस देश में एलोपैथी में आप अंदाजा मत लगाओ जितना कन्फर्म है उतना ही करो अगर मुक्का मार है तो कन्फर्म है तो उतना ही करो आर्मी का दे दो अब अंदर कहीं रक्त जमा है मालूम है आपको कभी देना नहीं तो नहीं दे देना ऐसे ही कोई काम नहीं करना बिना विचारे बिना सोचे बिना निश्चित हुए कुछ करना नहीं